ब्रह्म तो ब्रह्म तो किसके लिए थी। थी। थी। है उसके लिए ब्रह्म है दूसरे नहीं। नहीं। जीवन कर सकता है वही परमात्मा का साक्षा कर सकता है वही परमात्मा करेगा तो जो उपयोगी पदार्थ है वो कैसे होने चाहिए देह धारण मात्र कई कम केवल केवल शरीर धारण के लिए उपयोगी केवल मतलब तो तो कितने से जीवन चलता रहे उससे अधिक है? नहीं।, नहीं है ना जीवन तो कम से कम में चल सकता है ना कोई चार कपड़े पहनता है तो ये दो में काम चला सकता है बहुत बढ़िया व्यंजन खाता है तो सामान्य भोजन से चला सकता है है ना? जिससे जीवन चल तो जाए ये दे धारण केवल देह धारण के लिए उपयोगी भोग्य प्रधार से ठीक है और देह धारण मात्रों पर ही है ना और एक किसके विशेषण को देखना धर्मोपता क्या है और अप्रसिद्ध योग है ना तो यह समझे न अप्रसिद्ध योग का अर्थ हमने क्या बताया था विज क्या बात हमने बोला कहा आपको हाँ अब मतलब विहित रीति से शास्त्रीय रीति से प्राप्त शास्त्रीय रीति से प्राप्त शास्त्रीय मतलब निश्चित रीति से प्राप्त न हो झूठ बोल करके छल करके शोषण करके बेईमानी करके जो प्राप्त होता है तो, हाँ तो क्या मतलब हुआ कि वो विहित रीति से प्राप्त होना चाहिए कौन भोग्य पदार्थ कैसे होना चाहिए ठीक है एक हो गया दूसरा वहाँ पर क्या गया धर्मोपयुक्त उपयुक्त ध्यान देना उपयुक्त में भूत में किताप प्रत्यय हुआ है ये धर्म के लिए जिनका उपयोग हो चुका है धर्म में जिनका उपयोग मतलब ईश्वर की आराधना में जिनका उपयोग हो चुका, चुका, चुका है मतलब ईश्वर अर्पित कैसा भोजन करते हैं, वही भगवान को अर्पित कर हैं, वस्त्र पहनते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, है ना बगैस तो कैसे होने चाहिए विहित रीति से शास्त्रीय रीति से प्राप्त और भगवत आराधना में उपयुक्त या भगवत अर्पित कर सकते हैं भगवत आराधना में धर्म के लिए भी लगता है नहीं क्योंकि भूतकाल में किताब कहिया है ना भूतकाल में अच्छा। किताब ध्यान देना जो विहित रीति से प्राप्त होगा वो लग ही जाएगा धर्म पता ही समझने जो विहित रीति से प्राप्त होगा वो धर्म ही जाएगा भगवत आराधना में लगी जाएगा जो निशिध रीति से अर्जित किया जाता है उसको भगवान स्वीकार नहीं करते इस बात को ध्यान रखना स्वीकार नहीं करते भगवान गोवर्धन में एक पंडित प्रयाग प्रसाद जी रहते थे नाम सुन तो वो तो क्या करते थे कि ब्रजवासियों के घर से भिक्षा टुकड़े टुकड़े करके लेते थे बहुत बड़े विद्वान थे वो लेकिन उन्होंने बहुत त्याग से रहे टुकड़े टुकड़े भिक्छा मांगकर खाते थे भजन करते थे संग्रह परिग्रह से रहे धन, धन का स्पर्श कभी किया यहाँ तक की उनके समर्थनदारियाँ भी कभी नहीं जाती थी और बहुत अच्छी साधना थी भगवान का साक्षात्कार उनको था और कभी उनके पास दर्शन के लिए धनी के लोग जाते थे बिहारी जी का प्रसाद है छप्पन भोग है लेकर जाते थे अपने साधकों को कभी भी नहीं देते थे दर्शनार्थियों को ही ले देते थे सब तो लोग तो बोले हमारे साथ अभी नहीं खा भगवान का प्रसाद होने पर भी नहीं देते थे एक बार रात में कोई आ गया उन्होंने तो, तो चला गया बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ थीं पंडित जी ने कहा कि देखो गाय हूँ तो देख दो दे गाय थी नहीं बोले तो मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी बंद कर दो तो उस किसी साधक के मन में आ गया पंडित जी का कैसी बुद्धि है हम दो तो रात दिन यहाँ रहते हैं भजन करते हैं हमको तो कभी अच्छा भोजन नहीं देते और आने जाने वालों को बढ़िया भोजन देते हैं उसके मन में ऐसा विचार आया उसने खुद मिठाई खा ली बढ़िया बढ़िया और उसका ध्यान उसका भूल हो गया जो उसके ध्यान में अच्छी स्थिति थी अच्छी साधना चलती थे रूक हो उसका चला गया जीवन का और पंडित जी के सामने रोने लगा पंडित जी ने कहा तुमने जरूर उठाया होगा वो पहले ही मना किया था महापुरुष सब जानते हैं अब दर्पण बिल्कुल स्वच्छ होता है ना तो उस पर थोड़ा भी धब्बा लगेगा कालीमा लगेगी तो मालूम हो जाएगा और जो बहुत गंदा हो गया तो पता चलेगा तो अपने सब लोगों का चित्तरण ऐसा ही हो गया है तो पता नहीं चल पाता है तो पता चलता है इसलिए चल है। तो जो है ना वो तो बताया आकर्षित तो योग जो भोग्य वर्गम के विषय में समझा रहे हैं की भीत शास्त्री जीटी से प्राप्त और भगवत अर्पित हो ऐसी वस्तु हो भगवत अर्पित हो और फिर भगवत अर्पित होने पर भी अधिक उपयोग करना है क्या नहीं धारण मात्र के लिए उपयोग ऐसे भोग पदार्थों का उपयोग करो ठीक है इसी कार्य कैसे सिद्ध हुआ अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण और प्रकरण से सिद्ध है किससे सिद्ध है अर्थापत्ति प्रमाण और प्रकरण से सिद्ध है अर्थापत्ति प्रमाण तो संक्षेप में बता दिया था ना अर्थापत्ति प्रमाण मतलब अर्थ की असिद्धि जैसे तीनों यम देवदत्ता दीवाना भूंगते देवदत्त मोटा है और दिन में नहीं खाता है तो क्या सिद्ध हो गया तो ऐसी स्थितियाँ प्रमाण से सिद्ध होती है तो ये भी अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हुआ किस प्रमाण से सिद्ध हुआ अर्थापत्ति प्रमाण से हुआ क्योंकि तेन तेक्टेन मुंजी था त्याग की बात आ गई है ना तो सब कुछ त्याग करेंगे तो शरीर रह पाएगा नहीं रह पाएगा ना तेन तेक्टेन सुखी गए थी सब कुछ त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं रह पाएगा खाएंगे नहीं कि okay, फिर अर्थापत्ति प्रमाण से क्या सिद्ध हो गया ये, ये ऐसे भोग पदार्थ सिद्ध हो गया? कैसे भोग पदार्थ ये जो अभी बताया ना रीति दे प्राप से प्राप्त और देखिए ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो गया और प्रकरण से भी सिद्ध हो गया क्यों ये किसका प्रकरण है ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ना तो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है और ब्रह्म विद्या का प्रकरण है तो ब्रम विद्या के लिए क्या क्या ये अंधाकरण की शुद्धि तो अंताकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी तो पदार्थ ठीक है ऐसे और बाकी जो दूसरे पदार्थ हैं वो अंताकरण की मलिनता को करते हैं ऐसा तो अब लग जाएगा यह अर्थापत्ति प्रमाण और प्रकरण से प्रकरन सिद्ध होता है कौन ये भोग वर्ग जो इस तरह के भोग वर्ग यहाँ से लेना आप प्रसिद्ध योग धर्मोपयुक्त दे धारण मात्रों पर एक भोग्य वर्गम यह सिद्ध है ठीक है यदवा अथवा यदवा सर्वास की सब में व्याप्त होकर रहने, हो रहने वाले कौन भगवान है ना तो अब ध्यान देना अभी किस क्या किया था तेन तेक तेन भूजी था है ना कि त्याग किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर तो त्याग किए गए पदार्थों से मतलब उनमें राग समाप्त राग उनमें छोड़ना है आसक्ति छोड़नी है ना तो त्याग किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर के उन पदार्थों का क्या करना है उपयोग करना है उन पदार्थों का अब ये तो भूंजी था क्रिया का कर्म क्या था भोग्य वर्ग्य अब भूंजिथा क्रिया का कर्म में परमात्मा को बना रहे हैं कि जिस परमात्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त है उस परमात्मा का भूंजी खा कर अनुभव करो उस परमात्मा का अनुभव करो उस परमात्मा का अनुभव करो अथवा उसकी उपासना करो उसकी हाँ उपासना एक पदार्थ ज्ञान है ना अनुभव भी ज्ञान है उपासना भी ज्ञान है तो सतत चिंतन का तो सर्वास कौन है परमात्मा सब में व्याप्त होकर रहने वाले तो सर्वास प्रकृतम जिसका प्रकरण चल रहा है उसे क्या कहते हैं प्रकृति तो प्रकृति कौन है आपका भोग्य पदार्थ और परमात्मा का ऐसा है निगति से भोग है जिस पदार्थ का उपयोग किया जाए जिसका अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं भोग्य जिसका अनुभव किया जाए तो सबसे बड़ा अनुभाग्य कौन है परमात्मा, परमात्मा। यानी के द्वारा अनुभाव्य तो वही है अब वो कैसा है निरचित से है कैसा है जैसे की आनंद का तार है ना संसार, सांसारिक दृष्यो का एक आनंद उससे श्रेष्ठ दूसरा आनंद फिर तीसरा आनंद ऐसा विचार करके जाइए सर्वाधिक आनंद रूप कौन होगा परमात्मा तो आनंद भोग्य होता है तो परमात्मा निरत भोग्य हो गया निरत अनुभाव्य हो गया लग गया सर्व प्रकृति प्रकृत से भोग्य परमात्मा का नृत से भोग्यूंजी था परमात्मा का अनुभव करो या परमात्मा की उपासना करो कैसे उपाय द्वारा है ना आगे कहे जाने वाले उपाय के, के द्वारा परमात्मा का क्या करो भूंजी था का मतलब है अनुभव करो अथवा उपासना करो परमात्मा की क्या करें उपासना करें ठीक है आगे देखेंगे और वक्षमाण उपाय बता रहे हैं कस माँ ग्रधा कसित धनम कसद धनम माँ किसी के धन की आकांक्षा मत करो हाँ। मतलब दूसरे के धन की आकांक्षा नहीं करना चाहिए चाहे वो अपने संबंधियों का हो धन अथवा तो अन्य किसी का हो अपने भाई मतलब अपने चाहे संबंधी का धन हो या अन्य किसी का धन हो इच्छा करनी नहीं चाहिए धन की कभी भी कस्य कस्य स्विध है न? करते कस्यापि बंधो अबंधोरवा अपने बंधु अथवा उससे भिन्न किसी के भी धन की माँ ग्रधा करते माँ कांक्षा आकांक्षा मत करो आचा यमा कि यमराज यम अपने सेवक के प्रति कहते है किंकरा सेवका है ना? यम किसको कहते हैं अपने सेवकों को ये विष्णु पुराण का वचन है तो पूरा वचन यहाँ उदृत नहीं है देखना परम सुध रिधि परम सुध रिधि से आरम्भिक रखी ये कहते हैं सठमती उपयाति यह अर्थ तृष्णाम पुरुष पशु नासा वासुदेव भक्त लगाइए कि यहां पर देखेंगे सठमती है ना ऐसा देखना यो अर्थ तृष्णाम जो धन की तृष्णा व्यक्त करता है क्या व्यक्त करता है जो धन की तृष्णा व्यक्त करता है उपयाति है ना जो धन की तृष्णा को प्रकट करता है या धन की तृष्णा व्यक्त करता है वह सठमती वह सठमती क्या है पुरुष होने पर भी पशु है वह सठमती पुरुष होने पर भी पशु है है ना तृष्णा होने मात्र से भी वो पशु है न और क्या है ना नादेव भक्ता है, तो भक्त वासुदेव का भक्त किसको चाहेगा को चाहेगा भगवान का भक्त तो भगवान को चाहेगा यदि किसका तो वक्त किसका वक्त हुआ वो धन का वक्त हुआ ना तो ऐसे तो जो भक्त अब यदि कहें की धन के लिए भगवान की भक्ति करते है भगवत वक्त हो गए तो भगवत भक्त वो वास्तव में नहीं कहे सकते है क्योंकि धन के लिए भक्ति करेगा धन मिल जाने पर छोड़ दे जाएगा स्मरेते ही और कहा जाता है स्मृत का क्या है है कहा जाता परमात्मी यह रखता रक्ता यह परमात्मी रखता जो परमात्मा में अनुरक्त है परमात्मा में प्रेम करने वाला है विरक्ता अ परमात्मी और परमात्मा से भिन्न में विरक्त है या परमात्मा से भिन्न विषयों में राग के अभाव वाला है है ना ये ध्यान रखना अनुराग किसमें होना चाहिए परमात्मा में और अन्य विषयों में विरक्त होना चाहिए मतलब राग का अभाव होना चाहिए तो थम प्रधानमंत्री का प्रथम मंत्र पर वेदांतिक भाग से समाप्त हो गया ऐसा विचार किया है कि एक मंत्र के बाद देख लेना अच्छा